दिल्ली से रामपाल जी ने सवाल पूछा है कि भैया जी संबंधों में मूल्यों को कैसे जिया जाए बहुत अच्छी बात है संबंध में पहले रा, रामपाल जी लक्ष्य के आधार पर संबंध है तो एक बालक जब पैदा होता है तो तब तक तो उसने कोई लक्ष्य बनाया नहीं होता यदि माता पिता समझदार हो जाते हैं पहले से ही समझदार रहना ही चाहिए माता पिता होने का मतलब ही समझदार यदि वो समझदार होते हैं का मतलब है कि उनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं उनको तो वो क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ आसानी से उस प्रकार से लक्ष्य को स्थापित कर सकते हैं उसमें कोई कोई घर्षण नहीं नहीं होता कोई दिक्कत होता दिक्कत है तो जब दो व्यक्ति लक्ष्य में एक साथ होते हैं अब अब प्रश्न आया कि जो बड़े लोग हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं जिनके साथ तो हमारी इतनी यात्रा हो चुकी है और अभी तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ तो अभी तो हमारा आग्रह ये कि जो कुछ करते रहे वो करते रहिए दूसरे का एक दूसरे के सुविधाओं का ध्यान रखिए उसमें मूल्यों के साथ निर्वाह की अपेक्षा को बना के रखिए आगे चल के मूल्यों के साथ निर्वाह करेंगे अभी क्या हो सकता है पहले आप अपने में लक्ष्य को स्पष्ट करिए उसमें स्थिर करिए फिर कम से कम घर में एक आदमी के साथ चर्चा करके संवाद बना के है ना आप उस, उसके साथ भी इस लक्ष्य की शेयरिंग करिए जैसे आप देखेंगे कि इस अर्थ में आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई मूल्य का निर्वाह होना शुरू हो जाता है क्या मूल्य का निर्वाह हो सकता है सहकारिता एक मूल्य है सह सहयोगिता एक मूल्य है और सहभागिता एक मूल्य इन मूल्यों के साथ आप शुरू कर सकते हैं लेकिन जरूरत तो इस बात की है कि लक्ष्य आप में स्पष्ट हो आप आप स्वयं उस लक्ष्य के अर्थ में जीते हों एक बात दूसरी बात उस अर्थ में कम से कम एक अपने घर में एक व्यक्ति की पहचान करिए और उनके साथ इस कार्यक्रम को बनाइए इसमें जहाँ कुछ भी कम पड़े उसमें हम लोग सहयोग करेंगे तमाम लोग दिल्ली में भी हैं आप उनको ढूंढ ही सकते हैं बौद्ध विद्वान लोग हमारे मित्र लोग वहाँ काम कर ही रहे हैं तो आप उनसे भी संपर्क में रह सकते हैं और इसको और ठीक से समझने की ज़रूरत है जब तक लक्ष्य अलग अलग होंगे एक को जाना जापान है एक को जाना अमेरिका है तो ऐसे दो अलग अलग गंतव्य स्थली पर जाने वाले आदमी के बीच में कोई निर्वाण नहीं हो सकता है वो कुल मिला के मैनेजमेंट होता है एक दूसरे को परेशान नहीं करो ऐसा करके कुछ बनता है उससे भिन्न ये बात हो रही है कि मानव का एक ही लक्ष्य है हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है उसके लिए समाधान पूर्वक जीना और समृद्धि पूर्वक जीना ये लक्ष्य बनता है तो इस लक्ष्य में पहले अपनी स्पष्टता और उसके आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए दूसरे की स्पष्टता कैसे हो उसमें सहयोग करिए देखिए बढ़िया बात बनेगी और जितने भी इस सेशन में सवाल पूछे जाते हैं वो लोग अफकोर्स जैसा कि हमको ध्यान रहता है कि एक सवाल के बाद उनके सवाल उठते ही होंगे